डिक्स फोर्टीन पेज नंबर टू फिफ्टी फाइव ज्यो त्यों जैसे तैसे जैसा तैसा ज्यो त्यों करके शर्मा जी को इधर ले आओ जहां तहां जो लोग बिना किसी पंक्ति के जहां तहां एकत्रित हो जाते हैं वैसे लोगों को भीड़ कहीं जाती है जैसे का तैसा ज्यों का त्यों जहां का तहां। हमारा यहां आज भी ज्यों का त्यों है तुम आज भी ज्यों के त्यों हो प्राण को जहां का तहां रोक देना जो प्राणायाम का एक अंग है